ब्रह्मसूत्र हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पद तीसरा भाग चौथा अधिकरण भागचौथा अकतीस्वा लिंगभुयस्वाधिक सूत्रचवान्न सूत्रचवा लिंगभुयस्वाद्धि बलियस्तदपि लिंगभूयस्ता तथि बलिया तदपी सूत्र वाजसने अग्निरहस्य में अग्निविद्या स्वतंत्र से प्रतिपादित है लिंग भूयस्वाद क्योंकि इसमें किंचे मानी भूतानि इत्यादि अनेक लिंग प्रमाण हैं और प्रकरण आदि की अपेक्षा से तद्धि लिंग बलिया बलवान है तद्यपि इसको भी श्रुतिलिंग इस सूत्र में जैमिनी मुनि ने कहा है था। वा रहस्य नैवा वा के अग्निरहस्य में पूर्व यह न इस ब्राह्मण में मन को प्रस्तुत कर उस मन ने अपने अर्चनीय मनोवृत्तिभावित मनोमय मनश्चित छत्तीस सहस्र अग्नियो को देखा इत्यादि कहते हैं और वाक्से संपादित प्राण घाण से संपादित चक्षु से संपादित श्रोत्र से संपादित कर्म से संपादित अग्नि से संपादित अपनी अपनी वृत्ति रूप अग्नियों को वाक प्राण आदि ने देखा इसी प्रकार भिन्न भिन्न संपादिक अग्नियों को कहते हैं उसमें संचय होता है कि क्या ये मनश्चित आदि क्रिया में अनुप्रवेश कर उस कर्म के अंगभूत है अथवा स्वतंत्र केवल विद्यात्मक है यह प्रकरण से क्रिया में अनुप्रवेश प्राप्त होने पर सिद्धांति स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करते हैं कारण की बहुत से लिंग है माने तद्दे तद्दे तद माने उसमें ये भूत प्राणी जो कुछ संकल्प करते हैं वह उन अग्नियों की ही कृति कर्म है और ताने, ताने विदे ऐसी उपासना करने वाला यदि सोता हो चाहे जागता हो तो भी उसके लिए सर्वदा सब भूत उन उन अग्नियों का चयन संपादन करते हैं इस प्रकार बहुत से लिंग इस ब्राह्मण में यह अग्निया केवल है ऐसा समर्थन करते हुए देखे जाते हैं क्योंकि वह लिंग प्रकरण से बलवान होता है वह भी श्रुतिलिंग श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इनके एक विषय में परस्पर विरोध होने पर उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व से दुर्बल है क्योंकि स्वार्थ अपने अर्थ का बोधक कराने में उत्तर उत्तर को पूर्व पूर्व की अपेक्षा होने के कारण विलंब होता है इस प्रकार पूर्व कांड में कहा गया है सूत्र पूर्व विकल्प प्रकरणात् क्रिया मानसवत पूर्व विकल्प प्रकरणात सियात क्रिया मानसवत सूत्रार्थ ये मनश्चित आदि अग्नि स्वतंत्र नहीं है किंतु प्रकरणात प्रकरण से पूर्वविकल्प है पूर्व में प्रकृत क्रियामय अग्नि का यह कामक अग्नि अंग है जैसे मनोग्रह गृह इत्यादि में श्रुतमानस ग्रह बारह दिन के मध्यवर्ती दशम अहका अंग है, भाशार्थ तो, भाशार्थ है। यह जो कहा गया है कि यह अग्निया अन्य का अंग न होकर स्वतंत्र है यह युक्त नहीं है क्योंकि पूर्व क्रिया में अग्नि का प्रकरण होने से तद ही यह विकल्प भी विशेष का उपदेश होना चाहिए स्वतंत्र नहीं परंतु लिंग प्रकरण से बलवान है यह कथन ठीक ही है किंतु इस प्रकार का लिंग भी प्रकरण से बलवान नहीं होता यह लिंग अन्य दर्शन है क्योंकि सांपादिक अग्नि प्रशंसा रूप है अन्यर्थ दर्शन तो अन्य प्राप्ति न होने पर गुणवाद से भी उपन्न होता हुआ प्रकरण का बाध करने में नहीं होता। होती हुई भी ये समान जैसे दशरा प्रक्य में, में पृथ्वी रूप पात्र से गृह्यमान समुद्र का सोम समुद्र रूप सोम का प्रजापति देवता के लिए ग्रहण आसाधन हवन आहरण उपभान और भक्षण ये मानस ही श्रुति में कहे जाते हैं जैसे वह मानस ग्रह कल्प भी क्रिया प्रकरण से क्रिया का अंग ही होता है इस प्रकार यह अग्निकल्प भी ऐसा अर्थ है सूत्र छ अतिदेशा चिदेशात चूत्र एक एक एव तावान इस प्रकार अतिदेश से भी ये सांपादिक अग्नियां क्रिया के अंग हैं। और है छत्तीस सहस्त्र पूज अग्निया है उनमें से एक एक उतनी है जितनी की वह पूर्व अग्नि है इस प्रकार इन अग्नियों का अतिदेश क्रियानुप्रवेश की पुष्टि करता है क्योंकि सादृश होने पर ही अतिदेश प्रवृत्त होता है इसलिए पूर्व ईटो से चित्र क्रिया से सांपादिक्रुति इन क्रियानु इनका क्रियानुप्रवेशी सूचित करती है सूत्र चैतालीस वर्धारण विद्या एवं निर्धारणात पूर्व तु, पक्ष के निवृत्त्यर्थ है विद्या एवं मनश्चित आदि अग्निया स्वतंत्र ही है निर्धारण क्योंकि निर्धारण किया गया है भाष्यार्थ तू शब्द पूर्व की व्यावृत्ति करता है विद्यात्मक ये मनश्चित आदि अग्निया स्वतंत्र ही होनी चाहिए क्रिया के अंगभूत नहीं क्योंकि ते, ते वे ये विद्या भावना से ये संपादित है और विद्या इस प्रकार जानने वाले उपासक को यह अग्निया विद्या से ही संपादित होती है इस प्रकार श्रुति निर्धारण करती है सूत्र अड़तालीसवा दर्शनाच दर्शनाच सूत्रार्थ और इन मनश्चित आदि अग्नियों के स्वतंत्र में लिंग भी देखने में आता है और इन अग्नियों की स्वतंत्रता में लिंग भी देखा जाता है वह लिंग भूयस्वाद इस सूत्र में पहले दिखलाया गया है परंतु अन्य प्राप्ति न होने पर लिंग भी किसी अर्थ का साधक नहीं होता इस प्रकार लिंग का त्याग कर प्रकरण प्रकरण की, की सामर्थ्य से ये अग्निया क्रिया के अंग रूप से निश्चित की गई है इससे उत्तर कहते हैं सूत्र उन श्रुत्यादि व्यादि बलि न बाधह। च न बाध श्रुत्यादि च न सूत्रार्थ बलियस्त सूत्र बलियस्त श्रुति आदि के बलवान होने से दुर्बल कर्म से मनश्चिद आदि अग्नियों के स्वतंत्र का न बाध बाध नहीं होता भाष्यर्थ इस प्रकार प्रकरण के सामर्थ्य से मनश्चिद आदि अग्नियों में क्रियांग कर स्वातंत्र पक्ष का बाधा नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रुति आदि बलवान है लिंग वाक्य ये प्रकरण से बलवान है यह श्रुति लिंग इस सूत्र में सिद्ध किया गया है और ये श्रुति आदि यहाँ पर स्वतंत्र पक्ष को सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं। किस प्रकार इस प्रकार की विद्याचित एवं अग्निया विद्या संपादित ही है यह श्रुति है सर्वदा सर्वदा सब प्राणी उपासक जागता हो चाहे सोता हो उसके लिए इन अग्नियों का चयन करते हैं इस प्रकार यह लिंग है, है, है। वाक्य भी है विद्या चित्त एवं अवधारण एव सहित यह श्रुति इन अग्नियो का क्रिया में अनुप्रवेश स्वीकार करने पर बाधित हो जाएंगी परंतु यह अवधारण बाह्य साधना भाव के अभिप्राय से होगा नहीं ऐसा कहते हैं यदि उसके अभिप्राय में हो तो विद्याचित इन इतने स्वरूप संकीर्तन से ही अभाय साधनत्व सिद्ध होने से एव यह अवधारण अनर्थक होगा क्योंकि बाह्य साधन का अभाव तो इन अग्नियो का स्वरूप ही है परंतु इन अग्नियो के बाह्य साधन का अभाव होने पर भी मानस रह के समान क्रिया अनुप्रवेश की शंका होने पर उसकी निवृत्ति रूप प्रयोजन होने से अवधारण सार्थक हो जाएगा इस प्रकार स्वपते ऐसा जानने वाला जागता हो चाहे सोता हो उस उपासक के लिए सर्वदा सब प्राणी इन अग्नियों का संपादन करते हैं यह सात्य दर्शन इन अग्नियों के स्वतंत्र होने पर संगत होता है स्वातंत्र अग्निहोत्राची ध्यान काल में प्राण का वाणी में होम करता है और ध्यान काल में वाणी का प्राण में होम करता है ऐसा कहकर इत अन इन अनंत अमृत आहुतियों का वह जागते होम करता है, ऐसा कहा जाता है इसके समान इन अग्नियों मनश्चित आदि अग्नियो का, तो का निरंतर प्रयोग नहीं हो सकता यह अर्थवाद मात्र है यह कथन भी युक्त नहीं है क्योंकि जहां पर लिंग आदि विधायक विस्पष्ट उपलब्ध होते है होते हो वहाँ पर संकीर्तन संकीर्तन मात्र का अर्थवा युक्त है परंतु यहाँ तो विस्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से अन्य विधि की उपलब्धि न होने से संकीर्तन से ही इन अग्नियों के विज्ञान विधान की कल्पना करनी चाहिए उनकी संकीर् उसकी संकीर्तन के अनुसार ही कल्पना की जा सकती है इसलिए सातत्य दर्शन होने से वैसे ही विज्ञान की कल्पना की जाती है उससे, सामर, उससे सामर्थ उससे सामर्थ्य से इनकी स्वातंत्र सिद्धि होती है न्याय से से मानी तद्... मानी ये प्राणी मन से जो कुछ संकल्प करते हैं वह उन अग्नियों की ही कृति है हुआ इसी प्रकार एवं विदे यह वाक्य भी इन अग्नियों का पुरुष विशेष के साथ संबंध कहता हुआ याग के साथ इनके संबंध की खोज नहीं करता इसलिए स्वतंत्र पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है सूत्र सूत्रपचास्व अंधादिभ्य प्रज्ञातर पृथ्व अभ्य प्रज्ञातर पृथक दृष्ट तत्त सूत्राबंधादिभ्य अबंध आदि हेतु से मनिद अनिया स्वतंत्र है प्रज्ञातर पृथक जैसे शांडिल्य आदि अन्य विद्या है क्योंकि प्रकरण होने होने पर भी संबंधित के कारण से प्रत्यक्ष गया है तदुक्तम इस बात को पूर्व मीमांसा में क्र या क्रथया इस सूत्र में कहा गया है और इससे भी प्रकरण का उपमर्दन कर मन आदि अग्नियों का स्वतंत्र समझना चाहिए क्योंकि श्रुतिक्रिया के अवयवों को मन आदि के व्यापारों में मनसे उन अग्नियों का मनसे ही आधान करें ग्रहण करे मन से उदगता स्तुति करे मन ही होता संचन स्तुति करे जो कुछ युद्ध में कर्म किया जाता है और यज्ञ संबंधी कर्म किया जाता है वह सब मन से ही किया जाता है उन मनश्चित मनोमय अग्नि यो में मनोमय से संबंध करती है, है, कारण कि यह अनुबंध संपदरूप फल वाला है। सिद्ध क्रिया के के अवयवों को साथ संबंधित नहीं करना चाहिए, और यहां उद्गित आदि उपासना के समान क्रिया अंग के साथ संबंध होने से क्रिया अनुप्रवेशत्व की आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि कृपया विरूप असमान है यहाँ किसी क्रिया अंग को लेकर उसमें इनका अध्यवसाय करना चाहिए ऐसा श्रुति नहीं कहतीस सहस्त्र मनोवृत्ति भेदों को लेकर उनमें अग्नित्व और ग्रह आदि की पुरुष यज्ञ आदि के समान कल्पना करती है और आयुष्य के दिनों में प्रत्यक्ष अनुभूत होती हुई तत्सबी मनोवृत्तियों में आरोपित की जाती है ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार अनुबंध से मनश्चित आदि स्वतंत्र है सूत्रस्थ आदि शब्द से अतिदेश आदि की भी यथा संभव योजना करनी चाहिए जैसे कि क्रिया में अनादर दिखलाती है और क्रिया संबंध होने पर उत्तर अग्नियों का सांपादिक अग्नियों का पूर्व अग्नि के साथ विकल्प है ऐसा नहीं कहा जाता ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस धारण व्यापार व्यापार से से पूर्व में उपकारक उपकारक होती है, है। उस व्यापार से उत्तर उपकारक नहीं हो सकती। सादर्श होने पर ही अतिदेश प्रवृत्त होता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष में भी अतिदेश क्रिया अनुप्रवेश का पोषक है ऐसा जो कहा गया है वह हमारे पक्ष में भी अग्नित्व सादृश्य से अति का संभव होने से निराकृत हुआ क्योंकि सांपादिक अग्नि अग्नित्व है।, है। स्वतंत्रता के समान जैसे अपने अपने अनुबंध से संबंधित हुई चांडिल्य विद्या आदि अन्य प्रज्ञाए कर्मो और अन्य प्रज्ञाओ से पृथक स्वतंत्र ही है इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए राजस्व प्रकरण में पठित नामक प्रकरण से उत्कर्ष दृष्ट है क्योंकि तीनों वर्णों के साथ संबंधित होने से यज्ञ है। इस बात राजसूय क्षत्रियो यदि यह कहो कि यह लिंग दर्शन कृत्वर्थ अवेष्टि में हो तो युक्त नहीं है क्योंकि अवेष्टि में ब्राह्मण आदि वर्णत्रय का संबंध है इस प्रकार पूर्व में कहा गया है सूत्र क्या न सामानद्युपल मृत्युवन ही लोकापत्ति न अपि उपलब्धे मृत्युवत न ही लोकापत्ति सूत्रार्थ सादि मनस्िद आदि अग्नियो का मानस ग्रह के साथ मानसत्व सादृश होने पर भी न अंग ही है उपलब्धे है क्योंकि पूर्वोक श्रुति आदि हेतुओं से स्वतंत्र उपलब्ध होती है मृत्युवत जैसे सवा एश अग्निर्वय इत्यादि से आदित्य पुरुष और अग्नि दोनों में मृत्यु शब्द समान होने पर भी उनका अत्यंत साम्य नहीं है अथवा नहीं लोकापत्ति ही असौ वोको इत्यादि में समिध आदि के सा होने पर भी ये लोक में अग्नि अग्निव की प्राप्ति नहीं है नहीं जो यह कहा जो यह कहा गया है कि मानस के समान उसका निराकरण किया जाता है मानस ग्रह के साथ सदृश होने पर भी मन आदि अग्नियों में की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूर्वोत्तर आदि हेतुओं से उनमें केवल पुरुषार्थत्व उपलब्ध होता है किसी का किसी के साथ कुछ सामान्य न हो ऐसा संभव नहीं है और इतनी मात्रा से प्रत्येक वस्तु की अपनी स्वाभाविक विषमता निवृत्त नहीं हो जाती मृत्यु के समान जैसे सवा ऐसा वह यही मृत्यु है जो यह इस मंडल में पुरुष है और अग्निर्वय मृत्यु अग्नि ही मृत्यु है इसमें अग्नि और आदित्य मृत्यु में मृत्यु शब्द का प्रयोग समान होने पर भी दोनों में अत्यंत साम्य की प्राप्ति नहीं होती और जैसे असो बावलों को हे गौतम यह प्रसिद्ध द्विलोक के अग्नि है उसका आदित्य ही समिधा है इसमें समिधा आदि के सादृश्य से द्विलोक में अग्निभाव की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही प्रकरण में समझना चाहिए परेण परेण शब्दस्य शब्द से तु अबंध सूत्र परेण अयम वोक इस ब्राह्मण के साथ साम्य होने के कारण शब्दस्य मध्य ब्राह्मण का विद्या विधित्व प्रयोजन लक्षित होता है क्योंकि मानस अग्नि से के अवयव संपाद्य होने से क्रिया अग्नि के साथ उसका पाठ है आगे भी अयम बावलो को यही लोक यह अग्निश्चित है इस अनंत ब्राह्मण में श्रुति प्रयोजन केवल विद्या, लक्षित होता है। नहीं, क्योंकि उसमें विद्या नहीं जाते और विद्वान तपस्वी भी नहीं जाते इस श्लोक से केवल कर्म की निंदा करती हुई और विद्या की प्रशंसा करती हुई श्रुति यह विद्या का प्राधान्य बोधित करती है उसी प्रकार गुरु में भी तदेतन मंडलम तपति जो यह मंडल तपता है इस ब्राह्मणत्व में विद्या का प्रधानत्व ही लक्षित होता है सो अमृतो भवती वह अमृत होता है क्योंकि मृत्यु उसकी आत्मा है इस प्रकार विद्या फल से ही उपसंहार होने से कर्म प्रधानता नहीं है पूर्व और उत्तर ब्राह्मणत्व के सादृश्य से यह मध्यस्थ ब्राह्मण में भी विद्या की प्रधानता है परंतु विद्या में अग्नि के बहुत से अवयव संपादन करने योग्य है इस कारण से विद्या अग्नि संबद्ध होती है कर्म के अंग रूप से नहीं इसलिए मन आदि अग्निया केवल विद्यात्मक है ऐसी होती है सूत्र सूत्र एक सूत्र त्रेपन और चौपन सूत्र त्रेपन व एक आत्मा शरीर शरीरे आत्मा शरीर भावात्थ एक आत्माना, देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं शरीरे की सिद्धि के लिए देह से पृथक आत्मा के अस्तित्व का समर्थन किया जाता है देह से अतिरिक्त आत्मा के न होने पर परोलोक फल वाले विधि वाक्यों की उपपत्ति नहीं होगी और शास्त्र किसी किसको ब्रह्मत्व ब्रह्मत्मत्व का उपदेश करेगा परंतु शास्त्र के आरंभ में प्रथम के के आरम्भस्वामी ने ऐसा कहा है परंतु वहां देह से अतिरिक्त आत्मा का सद्भाव विषय सूत्र नहीं है यहाँ तो स्वयं ही सूत्रकार ने आक्षेप पूर्वक देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व प्रतिष्ठापित किया है आचार्य शबर स्वामी ने यहाँ से ही आकर्षण कर प्रमाण लक्षण प्रथम अध्याय में देह से पृथक आत्मा का वर्णन किया है भगवान पूर्व मीमांसा में आत्मा के अस्तित्व के कथन का प्रसंग आने पर हम इसे शारीरिक में कहेंगे ऐसा कहकर उपरत हुए हैं अर्थात प्रकरण समाप्त किया है और यहाँ चोदनालक्षण विधि से ज्ञापित विचार यमान उपासनाओं में समस्त शास्त्र का आत्मा अस्तित्व अंग है इस प्रदर्शन के लिए आत्मा के अस्तित्व का यह विचार किया जाता है मनश्चित आदि अग्नियो में पुरुषार्थत्व वर्णित किया जाता है वह पुरुष कौन है जिसके लिए यह मनश्चित आदि अग्निया है ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर देह से अतिरिक्त यह आत्मा का अस्तित्व कहा जाता है उस अस्तित्व के आक्षेप के लिए यह प्रथम सूत्र है पूर्वक कहा गया परिहार परिहारेगा और बाह्य व्यस्त बाह्य पृथ्वी आदि में अदृष्ट भी चैतन्य शरीर के आकार में परिणत भूतों में होना चाहिए इस प्रकार उन भूतों से चैतन्य की संभावना करते हुए मद शक्ति से समान विज्ञान है और चैतन्य विशिष्ट है ऐसा कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए देह से अतिरिक्त समर्था आत्मा नहीं है जिसके प्रभाव से ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं इस प्रतिज्ञात अर्थ में हो तो कहते हैं शरीर भाव शरीर के होने पर ही आत्मा के धर्मों का अस्तित्व है क्योंकि जिसके होने पर होता है और न होने पर नहीं होता वह उसका धर्म रूप से निश्चित किया जाता है जैसे अग्नि के धर्मा, औय और प्रकाश निश्चित किए जाते हैं प्राण चेष्टा चैतन्य और स्मृति आदि जो आत्मवादियों के आत्म धर्म रूप से है। देह के अंदर ही उपलब्ध होते हैं बाहर उपलब्ध नहीं होते देह से व्यतिरिक्त धर्मों के असिध होने पर देह के ही धर्म होने चाहिए इसलिए देह रूप आत्मा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं सूत्र चौपनवा सूत्रचोपनवा व्यतिरवा भाई उपलब्धिवत व्यतिरिधि सूत्रार्थ व्यतिरक आत्मा देह से व्यतिरिक्त है तदावा भावित्वात् क्योंकि मृतक का मृतकावस्था में देह के होने पर भी आत्मा के चैतन्य आदि धर्मों का अस्तित्व नहीं है न वैसे नहीं है, है, है। सिद्धांति यह जो कहा गया है कि देह रूप आत्मा से पृथकात्मा नहीं है वह ठीक नहीं है आत्मा का देह से अतिरिक्त होना ही युक्त है क्योंकि देह के होने पर आत्मा के धर्मों का अभाव है यदि देह के अस्तित्व में आत्मधर्मों का सद्भाव होने से आत्मधर्म देह धर्म माने जाए तो देह के अस्तित्व में भी आत्मा के चैतन्य आदि धर्मों का अभाव होने से ये आत्मधर्म देह के धर्म नहीं है ऐसा क्यों नहीं माना जाए क्योंकि वे देह के धर्म से विलक्षण है जो रूप आदि देह के धर्म है वे देह पर्यंत है और प्राण चेष्टा आदि तो वर्णावस्था में देह के होने पर भी नहीं होते रूप आदि देह के धर्म दूसरों से भी उपलब्ध होते हैं। परंतु, किया जा सकता है। परंतु देह के न होने पर इनका अभाव निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि कदाचित देह के पतित होने पर भी आत्मधर्म अन्य देह में संचार से अनिवृत्त हो सकते हैं इस प्रकार केवल संचय से भी पर कक्ष का प्रतिषेध किया जाता है चैतन्य की बुद्धों से उत्पत्ति की इच्छा करते हो उस चैतन्य का स्वरूप क्या मानते हो ऐसा वादी से चाहिए क्योंकि चैतन्य है, है तो उन भूत और भौतिकों में चैतन्य का विषयत्व होने से चैतन्य उसका धर्म नहीं हो सकता क्योंकि अपने में क्रिया का विरोध है जैसे अग्नि उष्ण होती हुई अपने को नहीं जलाती नट शिक्षित होता हुआ भी अपने कंधों पर नहीं चढ़ सकता वैसे भूत और भौतिकों का धर्म होते हुए चैतन्य से भूत भौतिक विषय नहीं किए जा सकते जैसे रूप आदि के भूत भौतिक धर्म से अपना रूप अथवा और आध्यात्मिक भूत भौतिक पदार्थ चैतन्य से विषय किए जाते हैं इसलिए जैसे भूत भौतिक विषय इस उपलब्धि का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है वैसे ही उनसे इस उपलब्धि का व्यतिरेक भी स्वीकार करना चाहिए हमारे मत में तो आत्मा उपलब्धि स्वरूप ही है इस प्रकार आत्मा देह से व्यतिरिक्त है और एक रूप होने से उपलब्धि नित्य है कारण कि मैंने यह देखा इस प्रकार अन्य का संबंध होने पर भी उपलब्ध रूप से प्रत्ये विज्ञान होता है और स्मृति आदि की उपत्ति होती है जो यह कहा गया है जो यह कहा गया कि शरीर में अस्तित्व होने से उपलब्धि शरीर का धर्म है वह भी वर्णित प्रकार से निराकृत हुआ किंच प्रदीप आदि धर्म नहीं हो सकती क्योंकि उपलब्धि के उपकरण मात्रा से भी प्रदीप आदि के समान देह का उपयोग हो सकता है किन्तु उपलब्धि में देह का अत्यंत उपयोग नहीं देखा जाता कारण की इस देह के निचेष्ट होने पर भी स्वप्न तो में अनेक प्रकार की उपलब्धि देखने में आती है इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व दोष रहित है अधिकरण अंगाव अंगावब्धाधिकरण सूत्र पचपन छप्पन सूत्र पचपनवा अंगाव बद्धा शाखा अंगाव न शाखासु हि प्रतिवेदम् सूत्रार्थ तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है अंगावबद्ध अंगाश्रित उद्गीत आदि उपासना प्रतिवेदम् प्रत्येक वेद में शाखासु अपनी अपनी शाखा में व्यवस्थित न नहीं होनी चाहिए किंतु सर्व शाखाओं में अनुवृत्त होनी चाहिए कि क्योंकि उद्गीतम उपासित इस प्रकार उद्गीत आदि की अविशेष श्रुति है। प्रास प्रकृत कथा की अनुवृत्ति करते हैं ओमित अक्षर ओमित्यक्षरम ओम इस अक्षर उदगीत की उपासना करनी चाहिए लोकेशु पृथ्वी आदि लोक में पांच प्रकार के साम के उपासना करनी चाहिए उक्तम उत्थम प्रजा उक्त उक्थ ऐसा कहते हैं वह उक्ता यही वक्ष्यमाण है जो उक्त है यह वही पृथ्वी है अयम वावलोक यह लोक है यह अग्निश्चित है इत्यादि कर्मांग से संबंधित उदगीत आदि उपासना ये जो प्रत्येक वेद भिन्न भिन्न शाखाओं में विहित है आदि में होनी चाहिए अथवा सर्व शाखागत उदीत आदि में होनी चाहिए ऐसा संचय होता है प्रत्येक शाखा में आदि भेद भेदों को लेकर यह उपन्यास है तब क्या प्राप्त होता पूर्व पक्षी अपनी शाखागत उदगित आदि में ही विद्याओं का विधान करना चाहिए किस से इससे की है विदीत उपासित उदित की उपासना करनी चाहिए इस प्रकार सामान्य से विधित विद्याओं को विशेष की आशंका होने पर सन्निकृष्ट स्व शाखागत विशेष से ही आकांक्षा आदि की निवृत्ति होती है, है। इसलिए प्रत्येक शाखा में व्यवस्था है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं अंगाव बद्धा अस्तु तू, तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है ये उपासना प्रत्येक वेद में अपनी शाखा में ही व्यवस्थित नहीं होनी चाहिए किन्तु सर्व शाखाओं में अनुवृत्त होने चाहिए किस से उदगीत आदिश्रुति अविशेष होने से अपनी शाखा में व्यवस्था होने पर उदगीतम उपासित यह सामान्य श्रुति अविशेष रूप से प्रवृत्त होती हुई सन्निधि के बल से विषय विशे में विशेष में व्यवस्थापित होकर बाधित हो यह युक्त नहीं है क्योंकि श्रुति सन्निधि से बलवती है और सामान्य के आश्रय से विद्या उत्पन्न नहीं होती ऐसा भी नहीं है इससे स्वर आदि के भेद होने पर भी उद्घित्व आदि के अविशेष होने से सब शाखागत उदित आदि में इस प्रकार की उपासना होनी चाहिए सूत्र छप्पन मंत्रादिव विरोध मंत्राधिवत वोध मंत्राधिवत व विरोध मंत्रा और विरोधा, एक शाखा में आदि आदि अन्य शाखागत उद्गित में प्राप्ति होने पर भी विरोध नहीं है। में उपसंग्रह देखा जाता है अथवा यहाँ ऐसी विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए की अन्य शाखा में विहत उद्गी उपासना अन्य शाखागत उद्गित आदि में किस प्रकार होंगी क्योंकि मंत्र आदि के समान अविरोध उपन्न होता है जैसे कि एक शाखा में वित्त मंत्र कर्म और गुणों का अन्य शाखा में अपसंग्रह देखा जाता है जिन शाखा वालों के कुटर संहिता तु कुकुट है इस प्रकार अश्मादान पथरादान मंत्र पठित नहीं है उसके भी कुकुटो जुद्ध यजु माध्यम दिन तु है इस मंत्र का अश्मादान में विनियोग देखा जाता है अर्थात इस मंत्र को पढ़कर अश्म का ग्रहण करना चाहिए इस प्रकार जिन शाखा वालों के ऋतु ही प्रयाज है समान देश एक स्थान में ही उनका होम करना चाहिए इस प्रकार उनमें गुणविधि कही जाती है और जिन शाखा वालों में अजो, अगनिशुमिया, अजो अगनिशुमिया इस प्रकार जाति विशेष का उपदेश नहीं है, उन वालों में भी छाग थ अन कहो ऐसा तद मंत्र मंत्रवर्ण उपलब्ध होता है तथा अन्य वेद में उत्पन्न हुए होत्रम वेरद, देवताओं के होत्र और अध्वर कर्म अग्नि से संपन्न होते हैं इत्यादि मंत्रों का भी अन्य वेद में परिग्रह देखा गया है इसी प्रकार यो जात एवं जो उत्पन्न हुआ ही बालक ही गुणों से श्रेष्ठ और मनस्वी हुआ हे जनों वह इंद्र है इस बृहद होताओ द्वारा पठित सूक्त का अध्वर्य सजनीयम श्रव्यो द्वारा किए गए प्रयोग में जनास इंद्र वह इंद्र है यह सुख कहना चाहिए इसमें परिग्रह देखा जाता है इसलिए जैसे आश्रय कर्मां की सर्वत्र अनुवृत्ति है वैसे ही आश्रित उपासनाओं की भी सर्वत्र अनुवृत्ति है अतः इसमें कोई विरोध नहीं है अधिकरण बत्तीसवा भूमजायधिकरण जायास्व दर्शय कृतवस्व तथा दर्शयती सूत्र उपमन इत्यादि में समस्तपासना का ही जैस्व प्रधान रूप से प्रतिपादन है कृतवत् जैसे दर्शक दर्शकूर्णमासीग में एक ही सांग प्रधान का प्रयोग होता है यह श्रुति भी व्यस्त उपासना की निंदा कर तथा उसी प्रकार समस्त उपासना की प्रतिपत्ति दर्शयती दिखलाती है प्राचीन प्राचीन शाला उपमन्यव का पुत्र इस आख्यायिका में व्यस्त और समस्त रूप से वैश्वान रक्की उपासना श्रुति है उपमन्यव कम हे उपमन्यु कुमार तुम किस आत्मा की उपासना करते हो इस प्रकार राजा अशुपति के प्रश्न करने पर हे पूज्य राजन मैं द्व्युलोक की उपासना करता हूँ ऐसा उसने उत्तर दिया राजा तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो यह निश्चय ही सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वान आत्मा है इत्यादि उपासना है इसी प्रकार तस्य हवा उस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेज, सुतेजा द्विलोक है चक्षु विश्व रूप सूर्य है प्राण पृथक वर्मा वायु है देह का मध्य भाग बहुल आकाश है बस्ती ही रई जल है पृथ्वी ही दोनों है इत्यादि समस्त उपासना भी है संचय होता है कि क्या वैश्वान आदि प्रत्येक अवय में, तो में उपास्य इस प्रकार क्रियापद के श्रवण से और तस्मा तब इसी से तुम्हारे कुल में सुत खंडित समुद्र व्य प्रसुत और आसुत दिखाई देते है इत्यादि फलभेद के श्रवण से व्यस्त उपासनाएं होनी चाहिए ऐसा प्राप्त होता है सिद्धांतिक इस पर कहते हैं भूमा का पदार्थ उपचारत्मक समस्त वैश्वानर उपासना का जयस्त्व प्राधान्य से इस वाक्य में विवक्षित होना युक्त है किन्तु प्रत्येक अवयव उपासना का जयस्त्व विवक्षित नहीं है क्रतु के समान जैसे दर्शकूर्ण मास आदि कृतुओं में समस्त रूप से अंगो सहित प्रधान का एक ही प्रयोग विवक्षित है व्यस्त प्रय आदि का प्रयोग विवक्षित नहीं है और एक दो देश रूप अंग से युक्त प्रधान का भी प्रयोगित नहीं है वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए परंतु भूमा ही जयान है यह किसी से ज्ञात होता है।, इसे से कि भुमा का दिखलाती है क्योंकि एक वाक्यता अवगत होती है यह वैश्वान विद्या विषय वाक्य और वापर्य पर्यालोचना पर्या से एक ही प्रतीत होता है जैसे की प्राचीनशाल आदि उद्दालक पर्यंत छह रसीगण वैश्वान विद्या परि निष्ठा को न प्राप्त होते हुए राजा अशोपति कई के पास आए ऐसा उपक्रम कर उसने एक एक ऋषि को दिव आदि में से एक एक उपास से तो आत्मा का मूर्धा आदि, आदि रूप से विधान करती है और मूर्धाते यदि तुम्हें मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता इत्यादि से व्यस्तोपासना का अपवाद करती है और फिर से व्यस्तोपासना की व्यावृत्ति और समस्तोपासना की अनुवृत्ति कर वह समस्त लोगों में समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करता है इस प्रकार भूमा के आश्रित ही फल दिखलाती है और जो सुतेजा आदि प्रत्येक अंग में फलभेद का श्रवण है ऐसा होने पर भी वह अंगों का फल प्रधान तो में ही स्वीकार किया है ऐसा समझना चाहिए और उपास यह भी प्रत्येक अवयव जो क्रियापद श्रवण है वह भी अन्य के अभिप्राय का अनुवाद करने के लिए है व्यस्त उपासना के विधान के लिए नहीं है इसलिए समस्त उपासना पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है वेदांत कुछ लोग तो इस अधिकरण में समस्त उपासना जयस्त पक्ष स्थापना कर जयस्व वचन से ही व्यस्त उपासना पक्ष भी सूत्रकार को अनुमत है ऐसी कल्पना करते हैं वह युक्त नहीं है क्योंकि एक वाक्यता की अवगति होने पर वाक्य भेद की कल्पना उचित नहीं है कारण की मूर्धाते तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा इत्यादि निंदा वचन का विरोध भी होता है और उपसंहार में समस्त उपासना का अवगम स्पष्ट होने पर पूर्व पक्ष में उसका अभाव नहीं कहा जा सकता और सूत्र में जयस्तव वचन प्रमाणवत्व के अभिप्राय से भी उपद्यमान है अधिकरण तैतीसवा शब्दादि भेदाधिकरण सूत्र अठावनवा नाना शब्दादि भेदात्, नाना शब्दादि भेदात् सूत्रार्थ नाना विद्या भिन्न भिन्न है शब्देदात क्योंकि वेद इत्यादि शब्दों का भेद है पूर्व अधिकरण में में आदि की श्रुति विद्यमान होने पर भी समस्त उपासना श्रेष्ठ है ऐसा कहा गया है इससे भिन्न श्रुति वाली अन्य इससे भिन्न श्रुति वाली अन्य उपासना भी समस्त रूप से उपासनाएं होंगी ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है और वेद्य का अभेद होने पर भी विद्या का भेद नहीं जाना जा सकता क्योंकि जैसे द्रव्य और देवता याग के रूप है वैसे ही वेद विद्या का रूप है ब्रह्म मनोमय और प्राण शरीर लिंगात्मा शरीर वाला है कम ब्रह्म खम ब्रह्म सुख ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है सत्य काम सत्य संकल्प ईश्वर सत्य काम और सत्य संकल्प है इत्यादि में और इसी प्रकार एक एव प्राण है प्राण एक ही प्राणो वाव प्राण और संवर्ग है प्राणो वाव प्राण ज्यूर श्रेष्ठ है पर भी एक ही ईश्वर अवगत होता है वेद्य के एक होने से विद्या भी एक श्रुत है श्रुति भेद भी इस पक्ष में अन्य गुण परक होने से अनर्थक नहीं है इसलिए अपनी शाखा और अन्य शाखाओं में विहित एक वेद्य के आश्रित गुण समूह का विद्या की पूर्णता के लिए उपसंहार करना चाहिए ऐसा शब्द भेद से। वेद वह संकल्प करे इत्यादि शब्द भेद है और शब्द भेद कर्मभेद का निमित्त है इस प्रकार पूर्व कांड में शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात जयमिनी सूत्र भिन्न भिन्न शब्द के होने पर कर्म का भी भेद होता है क्योंकि भिन्न रूप से उनका विषय माना जाता है अर्थात धातु में भेद होता है इस सूत्र में अधिकत होता है आदि पद के ग्रहण से गुण आदि की भी यथासंभव भेद के हेतु रूप से योजना होनी चाहिए परंतु वेद इत्यादि में शब्द भेद प्रतीत होता है यजती दाती इत्यादि के समान ही अर्थभेद तो अवगत नहीं होता क्योंकि वेद उपासित इन सभी शब्दों का मनोवृत्ति रूप एक ही अर्थ है और अन्य ज्ञान अर्थ का असंभव है तो शब्द से किस प्रकार होगा मनोवृत्ति पर भी अनुबंध के भेद से वैद्य भेद होने पर विद्याभेद की उपपत्ति होती है उपास से ईश्वर के एक होने पर भी उसके गुण वृत्ति के प्रकरण में व्यावृत्त भिन्न भिन्न कहे जाते हैं उसी प्रकार एक ही प्राण तत्पत स्थल में उपास्य रूप से अभिन्न होने पर भी एक प्रकार के गुणों से युक्त एक स्थल में उपासनीय है और अन्य प्रकार के गुणों से युक्त अन्य स्थल में है। इस प्रकार भेद से विद्या का भेद होने पर विद्या का भेद ज्ञात होता है और यह एक विद्या विधि है और अन्य गुण विधिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में कोई हेतु नहीं है प्रत्येक प्रकरण में गुणों के अनेक होने से गुणों का अनेक बार नहीं होना चाहिए। प्रक, की उपासना करनी चाहिए और इस फल की कामना वाले से इसकी इस प्रकार इस उपासनाओ में अवगत होने से एक वाक्यता नहीं हो सकती जैसे वैश्वान विद्या में अन्य समस्त उपासना विधि है वैसे यहाँ प्रकृत शांडिल्य आदि उपासनाओं में अन्य समस्त उपासना विधि नहीं है जिसके बल से प्रत्येक प्रकरण अवयव अवय होकर एक वाक्यता को प्राप्त करे विद्या के एकत्व निमित्त से विद्या के एक होने पर सर्वत्र सब विद्याओं में यदि बिना अंकुश के प्रतिज्ञा की जाए तो समस्त गुणों का उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा हो जाएगी इसलिए नाना शब्दादि भेदात इस प्रकार सूत्रकार ने ठीक ही कहा है इस अधिकरण के स्थित होने पर सर्व वेदांत प्रत्ययम इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए अधिकरण सूत्र उन्ठवा विकल्पो विशिष्ट फल्वाद अभिशिष्ट फल्वाद विकल्प सगुण विद्याओं का विकल्प ही युक्त है अविशिष्ट फलत्वाद क्योंकि वेद वस्तु का साक्षात्कार समान है क्योंकि का साक्षात्कार समान फल है इस प्रकार विद्याभेद के सिद्ध होने पर यह विचार किया जाता है कि क्या इन विद्याओं का उपासक की इच्छा से समच्चय है अथवा विकल्प है या नियम से विकल्प ही है पूर्व उसमें विद्या भेद के सिद्ध होने से समुच्चय के नियम में कोई कारण नहीं है परंतु अग्निहोत्रों का अग्निहोत्र आदि नित्यत्व श्रुति उनके समुच्चय नियम में कारण है किन्तु विद्या में ऐसी कोई नित्यत्व श्रुति नहीं है इसलिए उनमें समुच्चय का नियम नहीं है और इसी प्रकार विकल्प का नियम भी नहीं है क्योंकि एक विद्या में अधिकृत अन्य विद्या में प्रतिषेध नहीं है परिशेष से स्वेच्छा पक्ष प्राप्त होता है परंतु इन विद्याओं का समान फल होने से विकल्प उचित है क्योंकि कम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुति समान रूप से ईश्वर प्राप्ति रूप फल वाली देखी जाती है यह दोष नहीं है क्योंकि समान फल वाले स्वर्ग आदि के साधन भूत कर्मो में भी यथा देखने में आता है सिद्धांति इसलिए यथा काम्य पक्ष के प्राप्त होने पर कहते हैं इन उपासनाओं का विकल्प ही होना चाहिए समुच्चय नहीं किससे इससे के अवशिष्ट फल है इन उपासनाओं का उपास्य विषय साक्षात्कार करना ही समान एक फल है एक ही उपासना से उपास्य ईश्वर आदि विषय साक्षात्कार होने पर अन्य उपासनाएं प्रयोजन रहित है समुच्चय पक्ष में तो साक्षात्कार का असंभव ही है क्योंकि समुच्चय चित्त विक्षेक का हेतु है और यस्य य मैं मरकर इसे को प्राप्त होऊंगा ऐसा जिसका निश्चय है इस विषय में कोई संदेह नहीं है उसे ईश्वर भाव की प्राप्ति होती है और देवो भूतवा वह इस लोक में देव होकर शरीर पातांतर पातानंतर देवो को प्राप्त होता है इत्यादि श्रुतिया और सदा तदभाव भावित सदा उसके भाव से भावित होकर उसको प्राप्त होता है इत्यादि स्मृतियां भी साक्षात्कार द्वारा साध्य विद्यापद दिखलाती है इससे समान फल उन विद्याओं में से एक को लेकर तत्पर हो जब तक उपासी विशेष साक्षात्कार से उसका फल प्राप्त हो अधिकरण पैतीसवा कामयाधिकरण सूत्र साठवा काम्यास्तु यथा कामम समुचे भाव काम्या यहा काम समुचर न वा सूत्रार्थ काम्यस्तु काम्यओंका तो यहाम यथेच समुच्चय करे अथवा न करें पूर्वे क्योंकि सामन फलूपल के का अभाव है ना समान फल होने से इस पूर्वोक्त हेतु का यह है परंतु स यह एक वह जो कोई पुत्र का दीर्घ चाहने वाला इस प्रकार इस वायु को गो रूप से कल्पित दिशाओं के रूप से जानता है पुत्र निमित्त से रोदन नहीं करता पुत्र मरण जन्य रोदन नहीं करता स यो नाम ब्रह्म वह जो कोई नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहां तक नाम की गति होती है वहां तक यथेच गति हो जाती है इत्यादि जिन काम्य विद्याओं में क्रियाकर्म के समान अदृष्ट रूप से अपना सिद्ध करते हुए साक्षात्कार के अपेक्षा नहीं है वे यथे समुचित होनी चाहिए अथवा समुचित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पूर्व का अभाव है अवशिष्ट फल होने से इस पूर्व विकल्प के हेतु का अभाव है अधिकरण छत्तीसवा यथाश्रय भाविकरण सूत्र इकसठ से सूत्र अंगेशु अंगश्रय भाव अंगश्रय भाव सूत्र अंगोदी आदि आश्रित उपासनों में यहाय भाव समुच्चय से अनुष्ठान का नियम है जैसे क्रतु में आश्रित अंगो के अनुष्ठान का नियम है कर्म के अंगूत इनो वेदों में जो उपासनाएं हैं क्या उसका होना होना चाहिए होना चाहिए अथवा अनुष्ठान ऐसा होने आश्रय स्त्रोत्र आदि समुच्चय ऐसे होते हैं वैसे उपासना भी समुच्चय ऐसे होती है क्योंकि उपासना आश्रय के अधीन है सूत्र शिश्टे शिश्टे विधान होने से भी अंग के समान है। जैसे सूत्र आदि में कहे जाते हैं वैसे आश्रित उपासनाएं भी कही जाती हैं। अंगों और उनके आश्रित उपासनाओं में उपदेशकृत कोई विशेष नहीं है ऐसा अर्थ है सूत्र तिरसठवा समाहरा सूत्रार्थ अन्य वेव का, का समुच्चय है। समाश्रदी ईश्वर व्यंजन आदि के प्रमाद से दुष्ट किए गए उदगीत को भी उद्घाता सम्यकृत होता के संचन से निर्दोष करता है यह श्रुति वाक्य प्रणव और उदगीत के एकत्व तो विज्ञान के महात्म्य से उदगाथा अपने कर्म में उत्पन्न हुए कर्म से प्रतिसमाधान करता है। ऐसा कहता हुआ अन्य वेद में कथित उपासना का अन्य वेद में उक्त पदार्थ के, पदार के समान समान संबंध होने से सर्व वेदोक्त तो उपासना का उपसंहार सूचित करता है ऐसा लिंग दर्शन है सूत्र गुणसाधारण्य श्रुते इत्यादि उपासना में मेंदों में साधारण रूप से सुना जाता है उस अक्षर से ही यह ऋग्वेद आदि रूप त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है ओम ऐसा कहकर ही अद्वर्य श्रवण करता है ओम ऐसा कहकर ही करता है तथा ओम ऐसा करके कर उद्गाता उद्गान करता है यह श्रुति विद्या के गुण विद्या के को तीनों वेदों में साधारण समान रूप से श्रवण कराती है आश्रय के साधारण होने से उसके आश्रित उपासना भी साधारण है यह लिंग दर्शन ही है अथवा गुण साधारण्य श्रुते है यदि उदगीत आदि ये सब कर्म गुण सब प्रयोग में साधारण समान न होते तो उनके आश्रित उपासनाओं के सर्वत्र सहभाव न होता तो उनके आश्रित उपासनाओं का सर्वत्र न होता परंतु वे सब उद्गित आदि सर्वांगग्राही प्रयोग वचन से सब प्रयोगों में समान रूप से श्रवण कराए जाते हैं उससे आश्रय के स्वभाव से आश्रित उपासनाओं का सहभाव है सूत्र पैंसठवा Intent? नवा तत्सह श्रुते है वह भावा है। नवा अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नहीं है तत्सह श्रुते है क्योंकि ग्रह गृह इस प्रकार जैसे अंगों के सहभाग शुत्वासानाँ की श्रुति है वैसे अंगाश्रित उपासनाओं के सहभाग की श्रुति नहीं है नवा ये शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करते हैं आश्रित उपासनाओं का के अनुसार नहीं हो सकता किससे? उनके सहभाव न होने से, जैसे तीनों वेदों में आदि का सहभाव ग्रहम ग्रह ग्रहित ग्रह पात्र को ग्रहण कर अथवा चमस पात्र को सोमरस से भरकर वह सूत्र का आरंभ करता है स्त्रोत्र का अनुशंसन करता है हे तुम साम गायन करो हे होता तुम इसका याग करो इत्यादि श्रुति कहती है वैसे उपासनाओं के सहभाव की श्रुति नहीं है परंतु प्रयोग वचन विधि ही इनका सहभाव प्राप्त कराएगा नहीं ऐसा हम कहते हैं क्योंकि उपासनाए पुरुषार्थ है प्रयोग विधि कृतवर्थ उद्गी आदि का सहभाव प्राप्त करावे परंतु कृतु अर्थ आश्रय उदगीत आदि उपासनाए गोदोहन आदि के समान पुरुषार्थ है ऐसा प्रतिबंध इस सूत्र में में हम कह चुके हैं अंग और उनके आश्रित उपासनाओं उपदेश के आश्रय पर यही विशेष है कि इनमें एक कृथवर्थ है और दूसरे पुरुषार्थ है और दूसरे दो लिंग उपासनाओं के सहभाव में सहभाव में कारण नहीं है क्योंकि श्रुति और न्याय का अभाव है और प्रत्येक प्रयोग में संपूर्ण आश्रयों का उपसंहार होने से आश्रितों का भी वैसा ही उपसंहार हो ऐसा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उनसे उपासना नहीं है आश्रय के अधीन होती हुई भी उपासना आश्रय के अभाव में भले ही न हो परंतु आश्रयों के सहभाव होने पर सहभाव का नियम नहीं हो सकता कारण कि उनके सहभाव की श्रुति नहीं है इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार ही उपासनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए सूत्र सूत्रछष्वा दर्शनाच दर्शनाच सूत्र एवं विद्ध वै ब्रह्मा इत्यादि श्रुति गंगाश्रित उपासना का अस्वभाव दिखलाती है विद्ध वै ब्रह्मा ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजों की भी सब ओर से रक्षा करता है यह श्रुति उपासनाओं का है क्योंकि सब उपासना समच्छे होने पर सब ऋत्विज आदि के सर्वज्ञ होने के कारण विज्ञान वाले ब्रह्मा से अन्य परिपालय है ऐसा न कहा जाता इसलिए उपासक के लिए उपासनाओं का इच्छानुसार समुच्चय अथवा विकल्प है यह सिद्ध होता है तृतीय अध्याय का तृतीय पद समाप्त हुआ